से किम लक्षण विरुद्ध का लक्षण क्या है साध्या भाव व्याप्तो हेतु साध्या भाव से जो व्याप्त हेतु है उसका नाम यथा शब्दों नित्य प्रदत्ता घटव दिदी किसने कहा शब्द कैसा है नित्य होता है क्यों पृथकत्व कार्यत्व पृथ्गत्म कार्य घटवार घट के समान बिल्कुल गलत अनुमान किया है। यह साध्य कौन है नित्यत्व साध्यात्व उससे व्याप्त है क्यों ये दृकत्व अनित्यत्म और अनित्यत्म तरक उभयता व्याप्ति बन जाती है ना नियत व्याप्ति है ये नियत व्याप्ति होने के कारण से सिद्ध हो जाता है साध्या भाव से आपका हेतु कृतकत्व व्याप्त हो गया अत्र कृतकत्व भी नित्यत्व भावना अनित व्याप्त यहाँ जो इस अनुमान में कृतत्व आपका जो हेतु है नित्यत्व का भाव अर्थात नित्यत्व के द्वारा व्याप्त सीधा साधा मूल के बोलते छोड़ दिया में ज्यादा नहीं जाएंगे देखिए साथ विरुद्ध पर हेतु लक्षण कर दो साध्या भाव व्याप इतना लंबा छोड़ क्यों बोलना छोटा लक्षण कर दो हेतु विरुद्ध तब लक्षण कहा चला जाएगा सदहेतु में सदेतु वर्णाया साध्या भाव व्याप्त होती ये साध्या भाव से व्याप्त तो आपके सतु भी होता है ना वहा एक हेतु तो है। है करने वाला पहला हेतु क्या हो जाएगा सत्य प्रतिपक्ष कहा जाता है।, है तो भी साध्य वालों का साधक दूसरा हेतु पहले अनुमान के पहले हेतु के साध्य का अभाव को तुम सिद्ध कर रहा हो दूसरे हेतु अगर साध्य लोगों से तो भी हो गया तो इसलिए उसमें अति व्यक्ति करने के लिए सत यह भी देना चाहिए करता सत्तिपक्ष कार्यवाद कृतगत्व अत्र अन्यत्व न्यात मतलब क्या यदग विधि व्याप्तिव ये जो जो पृथक है जो जो कार्य है वह वह नित्य होता है ये तो सगल मत में स्वीकृत सिद्धांत होने के नाते यहाँ पर विवाद ही नहीं है सीधा साधा लक्षण है ये साध्य भाव से व्याप्त विरलाकार काफी लंबा और सुंदर ढंग से लेते हैं तो देख लेना सब प्रतिपक्ष किम लक्षण हम सत्प्रतिपक्ष क्या लक्षण है हेतु साधत्ंत्र में से सशक्त प्रतिपक्ष का साधक जो हेतु दूसरा जिस है जिस हेतु के प्रति पहले हेतु के साथ को साधने वाला जो दूसरा हेतु होगा उस दृष्टिकोण उस पहले हेतु को क्या कहेंगे सत प्रतिपक्ष कहेंगे शब्दों यथा शब्दों नित्य श्रावणत्व छब्दत्वत शब्दों नित्य कार्यत्व घटवत पहला अनुमान किसने अनुमान किया गलत अनुमान है वो पहला वाला शब्दों नित्याण विषय होने से शब्द जाति के समय का विषय है ना श्रावण क्या बोला था आपने संवेद संवाय, संवाय से संवेद संवाय स निकर्ष से शब्दत्व का प्रत्यक्ष होता है वो भी श्रोत का विषय है ही अगर श्रावण उसके अंदर है और जाति होने के नाते तो नित्य भी है वो पिछले व्यापति तो बिल्कुल उसके अंदर घट रहा कि नहीं घट रहा है नित्य ये श्रावणत्व तथा नित्यत्व यथा शब्द जाति ही बिल्कुल सही है उसप्ति देखने में तो यानी लेकिन वो पक्ष में घटेगा नहीं ये बात पक्ष में श्रावणत् तो है लेकिन वह नित्यत्व नहीं तब उस नित्यत्व के अभाव अनित्यत्व सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान आपने प्रस्तुत किया उसके विरुद्ध में शब्दों प्रथम अनुमान का हेतु श्रावण हेतु का साध्य था उसका, उसका आपके पास आ गया कार्यवाद हेतु तो व कार्य के दृष्टिकोण से श्रावण हेतु को सब प्रतिपक्ष कहा जाएगा घटवत दृष्टान देखिए क्या कह रहे हैं प्रतिपक्षम लचेति साध्य यस्य यस्य साध्या भाव भावस्य सत्तिपक्ष जिस हेतु का साध्या भाव साधक मतलब साध्या भाव का अेतुंत्र मैने प्रतिपक्ष विरोधी दूसरा हेतु जिसका जिस, जिस हेतु का विद्युत है वो जो पहला वाला संबंध तो तो है, में वो कर रहे है थी। भाव साध्य कर देते। भाव का साधक पूर्व का वो भी साध्य भाव से व्याप्त है साधन क्यों तो उसमें अति हो रहा था निवारण करने हेतु शिक्षु तो में साधव साधक आ गया यहां ऐसा नहीं जो ही है साध्य दूसरा हेतु में जा रहा है साध्या भावी लिख दिया है बड़ा मुश्किल कर दिया यहाँ यहाँ दिया। अगर इस कैसे घटेगा है? पहले सुने होंगे ना आप लोग पढ़े हैं बताओ कैसे घटाया इसको दो तरह घटाना पड़ेगा वन्य साध्य का अनुमान है अति व्यक्ति वारणा अतः वन्य हेतु का दिया, है वन्नी जब साध्य है तब तुम कह रहे हो या वन्नी हेतु है तब भी लेके आ रहे हो दोनों में कर सकती बात इसे जान के परिकृत करने से छोड़ा है तो चार अनुमान बनाना पड़ेगा इसे पंक्ति को समझाने वन्नी साध्यक दो और वन्नी हेतुक दो तब से सब प्रश्न बनेगी ना पहला हिसाब से बताओ कौन से कौन से बनेंगे यहां देखिये पर्वतो वन्यमान धूमा वन्य साधक अनुमति तो, क्या बनेगा तब तरी पर्वतो वन्यमान धूमा ये सब हेतु था उसके खिलाफ किसने बनाया पर्वतो वन्यमान आलोकत्वाद पर्वतो वनीमान आलोकत्वाद वनी किसने बनाया पहला आप क्या लोगे परिमान आलोकत्वा पूर्व पक्ष का अनुमान उसके खिलाफ आप कहेंगे परतो व्यमान धुमान इसलिए अब यहां पर साध्य साधक साधवा कहा है तो धूमान हमने दिया उसने दिया पर्वतोविमान आलोकत्वा दोनों में साध्य वही है ना असाध्य भाव कहां है आपने कहा साध देवा मित्यों में है कैसे हैं घटेगा हरा करना पड़ेगा ना तो हनुमान जब कराएंगे सतर्क करा रहना पर्वतो वन्यमान धुमाता आपने कहा वो कहेगा पर्वतो वन्य भावान आलोक तो पूर्व पक्ष का अनुमान पहले हम क्या बनाएंगे पर्वतो वन्य भावान आलो का धुआं तो को आलो समझ रहा है धुआं को आलो प्रकाश समझ रहा है इसलिए उसने कहा पर्वतो वन्य आलोका उसमें आप कहेंगे पर्वतों वन्य भाव का भाव क्या हो गया वन्य भाव वन्य भाव का भाव वन्य वन्य का भाव तो किया वन्य मान अब है ना वन्नी वन यहां पर साध्य है वन्नी साध्य अनुमान में वनि में निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साध्य भाव कहना पड़ेगा ठीक है ना अब यदि हम साध्य भाव कहेंगे तभी यह बनेगा सर्वोच्च पक्ष्य भाव नहीं कहते व्याप्ति कहा होती दोनों परिचय पर्वतो वनिमान आलोक यहां नहीं तो अतिव्याप्ति लेंगे तो अति आपकी निवृत्ति है ना क्योंकि आपने शब्द को हटाओ शब्द को हटा दो और क्या होगा यस्य यश साधकंत्र होगा जिसका साधक हे विद्यमान हो तो अब क्या है वन्नी प्रसिद्ध करने के लिए आप धुम इस्तेमाल कर रहे थे ये भी तो था ठीक है लेकिन अब हमने क्या किया उसी वन्य घोषित करने के लिए वन्नी का ही आलोक आलोक पे में क्या वन्नी जन्य आलोक है वो सूर्य का आलोक नहीं वन्नी जन्य आलोक करा हमको अब ये है तो क्या कर दिया आप जिस धूम हेतु तो से वनी घोषित कर रहे थे उसी वन्नी को इसने भी सिद्ध कर दिया ना? है ना यश्य धूम हेतु वन्नी। तस वन्नी विद्यते ने क्या करना पड़ेगा तब तो? साध्य भाव विशेषम दे तब इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगा तब हनुमान क्या बनेगा ये बनेगा तब वन भावान आलोक वन आलोक नहीं कहेंगे साधारण आलोक कहेंगे व्यक्ति तो सद हेतु कर रहे चला गया। सधेतु। आपने साध्य भाव नहीं कहा हम साध्य साधक कह लेंगे साधा भाव नहीं कहा ना आपने साध्य भाव नहीं कहा तो हम ले का साथ यस्य मैंने धूमस्य साध्यम तस्वीर हेतवंत्र वन्य आलोकम विद्य तस्तुमा लक्षण घटेगा नहीं घटेगा क्या कहना है साध्यवाओं का साधक होना चाहिए हेतु अभी क्या कर रहा है साध्य को ही कर रहा है साधवाओं को सिद्ध नहीं कर रहा आदि एक तरीका सा जब ये हम साध्य वन किया। उन्होंने दिया है वन्नी या वन्नी नहीं था हमने वन्नी को ले लेंगे, तब ऐसे अनुमान बनाएंगे देखिए पर्वतोषवान आप सदेतु देंगे धूमाक और वो क्या कहेगा ये तो पहला अनुमान दूसरा स्थिति यही होगा साथ ही फर्क नहीं करना है साथ जवाब को नहीं रखना है कि पहले उस नहीं रहेगा, उसमें वो हेतु क्या देगा वन लेवल मुझे वन्य का अवयव दिख रहे हैं इसलिए वो वन्य वाला है वो वन्य हेतु हो ना वन्य हेतु हो गया पर अब ये भी सद हेतु है ये भी लक्षण जा रहा है सेतो से साध्यम धूमादित्य हेतु स्पर्श कौन है आ साध्यवा विशेषण नहीं देंगे हम यही ये कहेंगे ये हेतु हो साध्यम साध्य से साधकम हेतुअंत्र फिर धूमित क्या हो गया सत्पक्ष ऐसे तो हमें न जाए हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा पुरुष भाव का साधक हेतु वो यहां नहीं आएगा तो नहीं भाव का साधक हेतु नहीं है यम तत्र वन्य जहां जहां अवय रहेगा वहां अवयवी जरूर रहेगा अवयों में ही अवय भी समय समस्या रहते हैं मुझे आवाज भी दिख रहे भले आवाज भी मुझे नहीं दिख रहा है होता है ना जोर से आग लगे है, घास फूस के जलता हुआ घास उड़ रहा है दिखता है टुकड़े उड़ रहे उड़ता हुआ दिख रहे हैं आवाज भी दिख रहे हैं मेरे को अवय भी वह पर्वत में दिख नहीं रहा तभी अनुमान कर सकता उसमें तो अति व्याप्ति हो रहा है इसलिए दोनों पक्षिया वन्य दिवालने वन्य तो साध्यक होगा अद्ही तो हेतु हो कैसे भी आप अतिव्याप्ति दिखा सकते हो दोनों प्रकार का अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए हमें साध्या भाव देना जरूरी जरूर इतने सारे यहां पर नहीं हमने तो ऊपर से लिख लिया यहां ये सब इसमें नहीं था इतना ये वन्य वारण है साध्या भावे इतना कर छोड़ दिया असिद्ध त्रिविधा असिधा आश्रया सिद्ध स्वरोप सिद्धो व्याप्य सिद्धे असिद्ध हेतु तीन तो प्रकार गए पहले का नाम आश्रयासिद्ध है दूसरे का नाम जो है तीसरा है स्वरोपा सिद्ध तीसरा व्याप्य सिद्ध है सिद्धमी आश्रय सिद्धा आश्रय सिद्ध्यात असिधत्व दक्षा अन्य में से कोई भी हो उसका नाम से इससे अतिरिक्त असिध स्वतंत्र कोई लक्षण नहीं है आश्रय सिद्ध क्या है आश्रय सिद्धा कहा आश्रय सिद्धो नाम गगन आरविंदमि अत्र गारिंदम आशय लक्षण उक्षण कुछ नहीं बना दिया सीधा दृष्टांत दे दिया में। गया है समझो जैसे लक्षण के बिना समझो बोल रहे हैं कैसे है गजना अरविंदम कर दिया आकाश कुमार है, है? बहुत सुगंध वाला है उत्कट सुगंध वाला है क्यों अरविंद आकाश कमल कमल लाल कमल पीला कमल सब है ब्रह्म कमल ऐसे आकाश कमल है किसने ने कह दिया वो आकाश कमल भी सुगंधी है जैसा साधारण कमल के समान तो क्या दिया जैसे तालाब में होने वाले लाल कमलों के समान रात्र गरविंदम आश्रय का आश्रय कौन ले रहे हो आप गगन आरविंद गगन आरविंद में अरविंदत्व तो समझ में आती है इन अरविंद का जो विशेषण है पक्षता का अव्छेद गगनीयत्व व असंभव दोषग्रस्त गगन रूपी आश्रय में अरविंद उत्पन्न ही नहीं होता इसलिए पक्षदावच्छेद गगरीत्व का अभाव होने के कारण से गहनारिंदम आश्रय स नास्ते वही इसलिए आश्रय सिद्धत्व का लक्षण क्या है पद प्रतिकार दे रहे पक्षतावच्छेद का अभावत् पक्षकत्व पक्षतावच्छेद का अभाव वाला पक्ष होना जिस हेतु में उस हेतु को आश्रय सिद्ध इसलिए बहुत समाज है पक्षदावच्छेद का अभावत पक्षो ये हेतु पक्षदावच्छेद का भावत पक्ष का तत्व पक्षक उस हेतु में आगे गया आश्रम सिद्धत्म भवती ही अरविंद रूप पक्षदावच्छेद का अभाव पक्षकत्व ये अरविंद रूप जो आपने हेतु दिया अरविंद ये जो अरविंद है वो हेतु कैसा है उसका आश्रय क्या होना चाहिए पक्षा के लिए पक्ष आश्रय होता है पक्ष धरम था निश्चित धुआं घूमने पहले कहा देखें पर्वत में ना पर्वत रूपी आसन में आप देखोगे तभी क्या तो आगे अनुमान बढ़ेगा तो अरविंद दत्त को आप कहा देखोगे गगन अरविंद में आश्रम में तभी तो आगे अनुमान कर सकेंगे परामर्श होगा व्यक्ति की स्मृति होगी फिर जाके सारा आनंद पैदा होगा लेकिन जब अरविंद दत्त में क्या हमें देखा लेकिन उल्टा गगन अरविंद दत्त देख क्यों गगनियवच्छेद अभावगत पक्ष दत्त हम देख रहे इसलिए अरविंद क्यों अरविंद रूप पक्ष है गगनीयत्व क्योंकि अरविंद रूपा पक्ष में गगनियव तो छेद नहीं है गगनयत्व रहो जब पूछा गया भाई अरविंद में गगनियत्व तो क्यों नहीं हो सकता का गगनियत्व का अभाव क्यों है वहां तब का अत्र गरविंदम आश्रय नास्त मात्र उपदर्शित अनुमान है अरविंद पक्ष को वो है ही नहीं संसार में अत क्यों नहीं है क्योंकि गगनी नहीं हो सकता स्थल पद्म भी होता है, है? स्थल पद्म किसको कहते हैं स्थल पद्म किसको कहते ये इसका नाम कमल स्थार्ण कमल तो जो तालाब में हो रहे तो धरती पे हो रहे वो कौन है वो ये स्थल पद्म का मुक्ताले बड़ा आया विचार गौर जबर विचार आया है स्थल पद्म को लेकर के सुनते रहे मुकाबले में गुरु जी भी जबरदस्त थे पूछ ही नहीं सकते उनके सामने यहाँ जैसे आप लोग बोले ना वो बोले किसी हिम्मत जो बोला ठीक सीधा बात सीधा बात जवाब नहीं देते थे छोड़ते थे बोले नहीं देगा कमीज नहीं पूछने का कमीज पहन के आ जाते हैं <laughs> थे कुछ बोल रहे हैं हमारे रुकने तो दो मुझे हो जाए जो हमारी पंक्ति पूरा करने में आ रहा हो अभी चे फटफ फटफट बोलने लग गए इस से बात शास्त्री में बहुत बड़े ने बहुत दयालु भी थे ऐसी बात नहीं है बात है बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन जबरदस्त और इतने त्यार होते कि उनके जैसे कोई साधु ने देखा ही नहीं वहां बना रखे हमारे लिए चाय बना के रख दे तुम्हें पता है चाय पीने के लिए पास टाइम नहीं है वहां आश्रम में ये जाता है वहां पर व्याखण पड़ता है व्याखंड पढ़ गया दूसरे पुस्तक भागे भागे आता है यहां पर आओ कह तुम जाओ पहले चाय पीते पहुंचते चाय पीते ऐसे गुरु कहा चाय बना रख देते अगर वो कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया तो अच्छे से चाय नहीं पीना चाय नहीं पीएंगे बैठ गया अरे बैठ गया जा जा। चाय नहीं पीना का कुछ और पीना पड़ेगा ना वहाँ दूध में और डाल के रखे हुए गोदी जी क्या कर रहे हैं बर्तन भी नहीं धोने देंगे दूसरे विद्यार्थी देंगे तुम नहीं धोएगा इतनी कृपा प्रश्न नहीं पूछ सकता प्रश्न पूछे जो बोल गए थोड़ा चुप हुए आगे नहीं बोल रहे तब प्रश्न पूछ सकते गुरु जी बोलना होगी पहले गुरु हाँ बोलो क्या जब ऐसे कहेंगे तब प्रश्न पूछना सीधे प्रश्न नहीं से गुरु लोग अब स्थल पद में बोल रहे बार बार स्थल पद बंगाली घोट कभी घट बोले घट बोल घोट बहुत अच्छी घुटक तो अच्छी अरे शुरू में बहुत परेशान हो गए क्या बोल रहे हैं ये बाद में समझ में आए तो बंगाली है तो ऐसे ही बोलेंगे कहते हमारी भाषा ऐसी ही है समझ लेना बहुत कृपा जो पुस्तक मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे भंडारे जाता नहीं था कहीं से टपक जाए तो मिल जाए तो गुरु जी मार गुरु जी अब पुस्तक पढ़ना है पुस्तक नहीं है ठीक है ठीक शाम को आ जाना चार बजे आ जा दिन में चुपचाप लाइब्रेरी से अपने नाम पर निकाल लेते, पुस्तक और हमें देते पढ़ने के लिए जा पढ़ लेना इतनी कृपा गया तो इसलिए थड़ पद पर याद आ गया उनका थौड़ पद थौ पद बोलते थे थौड़ पद क्या होता है पड़ पड़ में। तो श्रावण बाद रूपव छपाने लिख लेना रूपव सिद्ध अभी दृष्टांत लक्षण ही बना रहे हैं मूल में शब्दों गुण कर दिया क्यों साक्ष शब्द को आंकोन से सुनी जाती है है दे? गलत? है। शब्द गुण तो है साध तो ठीक है यहां पर हेतु तो गड़बड़ है पहले वाले में साधी भी ठीक है हेतु तो भी ठीक था पक्ष गड़बड़ था गगनीय तो अरविंद में असंभव और यहां पर साध ठीक है पक्ष ठीक है हेतु तो गड़बड़ साक्ष शब्द, शब्द में नहीं आएगा ऐसा बना दिया ना रूप रूपवत्त महाद्व घट रहा है यथर्था तुणवत्ता यथा रूपम घट रूप कैसा है चाक्षस भी है गुण भी है अत्र अनुमान में जो है तो आपने बनाया है वह है तो शब्द रूपी पक्ष में नहीं है क्यों शब्द से श्रावण पर शब्द जो है पक्ष वह इंद्रिय का विषय होता है अब स्वरूपा से चार प्रकार का इसलिए विस्तार पर देखिए पक्ष है तो हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि लक्षण कर दिया पक्ष में हेतु का बिल्कुल ना होने का नाम स्वरूपाव सिद्धि सब तो हेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाया पक्ष हेतु अध्य तो भावे अतिव्याप्ती वाणा पक्षे की तो लक्षण क्या करो हेतु स्वपा सिद्ध इतने लक्षण करने सद का भी अभाव कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही अरे धुमा नहीं मिला क्या हृदय आपको सद्य तो है नहीं कहीं ना कहीं आपने पक्ष में होने तो कहा नहीं धका दिया है ना मैं तब कर रहा पर लक्षण क्या क्या तो हित मैंने कहीं ना कहीं हेतु होना चाहिए तो तो तो वो वो कही कहीं कहीं मिलेगा मिलेगा सदेतु का अधिक्रण मिल, सदेत मिल रहा है इसलिए हितु कौन हो जाएगा धूम तो जो सदेतु है उसमें स्वरूपा सिद्ध लक्षण करा जाएगा उसे क्या कहना पड़ेगा पक्ष में हेतु तो जिस हेतु का अभाव पक्ष में मिल जावे उस हेतु का नाम जो है क्या होगा जिस हेतु का भाव यत्र तत्र कोचित मिल जाए उसको हम ले लें पक्ष शब्द नहीं तो आपके ही तो कहेंगे जिस हेतु का भाव हमें चाह कहीं भी मिल जाए कोई कोई हेतु होता है जिसका भाव कहीं भी नहीं मिलता है ना प्रमेत्वि धूमाली हेतु ऐसा हेत्व है जिनका अभाव हमें पक्षेत्र अन्यत्र कहीं ना कहीं मिलता ही है हर से लक्षण चला जाएगा निवृत्ति के लिए क्या कहा पक्ष ही इतना ही रख दो ना फिर शंका को हेतु अभाव तो दिख रहे होता वारणा हेत् पर्वत धूमात्मे पक्ष अभाव पक्ष में पक्षया पक्षया कोई ना कोई अभाव होना चाहिए तो पर्वत तो घटाभाव है ना तो ऐसा हेतु है, तो है जिसका हेतु तो कौन है धूम हेतु धूमे तो एक ऐसा हेतु है। जिसके का पर्वत में स्वरूपा उसके अतिव निवारेगा हित ये किंचित तो। भाव नहीं पक्षे ये किंचित भाव स्वरूपा का लक्षण नहीं होना पक्षे हित कह दो तब पर्वत से धूम का भाव मिलेगा क्या पर्वत पर्वत पे मिलेगा, मिलेगा, में में, में मिल जाएगा जाएगा, इन पक्ष धूम धूम का मिलता, निवृत्त हो देने से लक्षणम स्वयं स्वरूपासिद्ध वूपासिद्धि कैसा है तो आसिध फिर भी नाम क्या उसका शुद्धासित शुद्ध भी ऐसा नामकरण करते नहीं एक लोग शुद्ध सिद्ध है बड़ा <laughs> एक का नाम पहला वाला है शुद्ध सिद्ध जो आप दृष्टांत पढ़ा है मूल में वो शुद्धा सिद्ध का है पूर्णतया शिशत चाक्ष शत्रु विपक्ष में ले मात्र भी नहीं है उसको शुद्धा सिद्ध कहते लिखते आ गए स्वयं तथा आद्यस्तु उपदर्शित एवं आद्य क्या है जो मूल में दिखाया गया वही ग्रहण कर लेना द्वितीय यथा द्वितीय कौन है भागासित भागाशित का मतलब कुछ पक्ष का पक्षिक देश में अवृत्त पक्ष का एक देश में है हेतु तो, एक देश में नहीं है हेतु तो। उसको भागाशित करते हैं उद्भूत रूपादी चुतुष्ट गुण रूपये भागे अक्षे स्वरूप उद्भूत रूपा चतुष्टय तो पक्ष उद्भूत, उद्भूत रूप उद्भूत रस उद्भूत गंध और उद्भूत स्पर्श चार रूप रस गंध स्पर्श ये चार आपका पक्ष ये चारों क्या है क्या सिद्ध कर रहे हैं इन चारों में आप गुणत्व सिद्ध करने जा रहे हैं गुण आपका साध्य हेतु लेकिन आपने बना दिया रूपत्व तो रूपत्व रूप जो हेतु है पक्ष में है इन चारों में नहीं है पक्ष का चार में से एक हमें रूप में रूपत्व रहेगा गंध रस स्पर्श तीनों में रूपत्व नहीं है इसलिए क्या हुआ बता रहे स्वयं समझा रहे हैं कि रूपत्व हेतु पक्षे एक देश वृत्ति जो हेतु है उसका पक्ष जो चतुष्ट है उनमें से एक देश रूप मात्र है और अन्य में अवृत्ति है इसे तस्य बागे दत्ता। इसे तो स्वरूपा से दोष ग्रस्त हो गया तृतीय यथा तृतीय कौन है विशेषण सिद्ध हेतु तृतीय यथा वायु प्रत्यक्ष रूपवत् सदी स्पर्शवत् वायु आपका पक्ष है साथ क्या है किसने कहा वायु प्रत्यक्ष होता है क्यों? किसने स्पर्शवत्नेतु बना दिया क्यों वायु कैसा है रूप वाला होते हुए स्पर्श वाला है रूप वाला भी है स्पर्श वाला भी है ये कर दिया ये तो गड़बड़ है रूपवत्शेषण से वायु अभाव जो विशेषण दिया तो का वह वा विशेषण वायु रूपी पक्ष में है नहीं तद विशिष्ट स्पर्शवत्व तथा इसे विशिष्ट स्पर्श भी मानी है स्पर्शवत्वेषांश है ऐसा नहीं विशेषण नहीं है तो विशेषणा भाव विशिष्ट भी अभाव है नियम है ना आपका विशेषणा भाव प्रशिष्टाभाव विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव उभया भाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव दृष्टांत क्या है? हैं? दृष्टांत क्या बोलो पूछ रहा हूं बोलो तीनों अभाव एक दृष्टांत तीनों प्रकार के अभाव के एक दृष्टांत दो दंडी अभाव दंडी अभाव कैसा है तीनों इसमें घटेगा मान कमरे में आधी बैठा है दंड नहीं है दंड बाहर लटका क्या बैठ गया दंडी महात्मा आया दंड लटका दिया बाहर बैठा अंदर आदमी हम अंदर के तो क्या कहेंगे दंडी नाश थी तो दंड नहीं है ना दंड लेके बैठा है तो दंड विशिष्ट पुरुष है दंडी पुरुष कहा जाएगा अब केवल पुरुष है यहाँ दंड बाहर है तो क्या कहा जाएगा दंडापाव प्रयुक्त दंडी का भाव विशेषण नहीं और कभी आप कमरे में गए लटका यहां पर डंडा उ गए हैं टॉयलेट में तब क्या होगा विशेषण है विशेष नहीं है तो विशेष भाव, भाव है दंड विशेषण है कि तो पुरुष विशेष नहीं है तो दंड्य भाव तब दंड तब भी माना जाएगा और डंडा और डंडी दोनों ही नहीं रहा दंड और पुरुष तो वायभाव प्रयुक्त विशेषा भाव, भाव दंड दंड भाव दृष्टान्त होता है समझाने के लिए विशेषण भाव विशिष्ट विशेषता भाव दंड नहीं है पुरुष है तो भी दंडी नहीं है कहा जाएगा दंड नहीं है पुरुष बैठा है तो भी दंडी नहीं है दंडी पुरुष नहीं है किसी प्रकार से कभी दंड है पुरुष नहीं है तो भी दंडी पुरुष नहीं है और दंड पुरुष दोनों नहीं रहेगा तब तो है पुरुष नहीं कहने में कोई दिक्कत नहीं समझो रूपवत्व नहीं है तो विशिष्ट रूपवत्विभाव इसलिए यहां पर वायु अभाव तद विशिष्ट स्पर्शवत्वी तथा तन्म ने वायु में उसका भी अभाव है अतव तस्व स्वरूपा से दत्तम निर्वहती इसलिए विशेषणा प्रयुक्त जो है विशेषण नाम से विशिष्टा भाव को करके के विशेषण असित नामक स्वरूपा से में लिया जाएगा विशेषणा भावे विशेष विशेषण का न होने पर में विशिष्ट का भी अभाव हम मानते हैं ठीक इसी को उल्टा कर दो वाय प्रत्यक्ष स्पर्शवत्में सती रूपवत् था विशेषा सिद्ध का उसी वायु प्रत्यक्ष में क्या करना है विशेषण विशेष को वैपरीत हेतु बिठा दो रूपवत्व से स्पर्शवत् था अब कर देने से मात्र से विशेषया भाव प्रयुक्त विशिष्टा वो बन जाएगा सिद्ध विशेष्याव तो प्रयुक्त प्रयुक्त विशिष्टा भावादि बोध्याम अब यहाँ पर जो स्वर्पा सिद्ध कैसे आएगा विशेष भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव को लेकर जो होता है